पूर्णिष्य शांति शांति शंकर्यंगति वो मदवेहाय विवेक चुड़ावण दो सौ आठ नंबर श्लोक तक विचार पिछा, हुआ जो प्रसंग छिड़ा हुआ था ये पंचकोष के घेरे में आत्मा पड़ जाता है तो बद्ध अवस्था और पंचकोश से अलग होता है तो मुक्ति अवस्था आत्मा की दो अवस्था तो चार कोषों का वर्णन हो गया पंचम कोष ये तो सर्वोपरि है बीज तो रूप में है उसकोष को बताते हैं आगे आनंद भय कोष की चर्चा है आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर्वृत्ति स्तमो जृंभीता श्यादानंदमय प्रियादि गुण कृष्ठावोदय श्याभ विवाति कृतीनांदय भूनंदती यदु तुन्मात्र प्रयत्न विना आनंद प्रतिबिंब चुंबितनूर्वृत्ति स्तमो जृंता सियाद नंदमय प्रियादिगुणकोदय शुभवे बिभातिनांदय भूप्वानंद्र साधु तनुृंडमात्र प्रयत्न बिना आनंद प्रतिबिंब चुंबित एक शरीर है माने शरीर किसके शरीर है वो मोजिंबिता वृत्ति तमो गुण से उठी हुई एक वृत्ति है किंतु वो वो वृत्ति में आनंद के प्रतिबिंब का संबंध होता है सुख तो के मुख्य जो स्वरूप सुख है ना स्वरूप सुख के प्रतिबिंब का संबंध होता है आनंद सुख आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु मुख्य आनंद तो, तो वहां नहीं है किंतु आनंद मान सुख उसके जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा संबंधित है संबंध है चुंबित माने संबंधित आनंद जिसमें है ऐसे जो वृत्ति है तमोगुण की वृत्ति उसी का नाम होता है आनंदमय कोष तमोगुण से प्रकट हुई जो वृत्ति है एक जैसे निद्रा अवस्था में सुसुक्ति में अज्ञान वृत्ति जो बोलते हैं उसी में तो आनंद का प्रतिबिंब फलित होता आनंद रूप में पाया जाता है तो आनंद प्रतिबिंब चुम्बित अनु मुख्य आनंद तो वहां नहीं है आनंद के जो प्रतिबिंब के संबंध से युक्त शरीर है वो तो जो अज्ञान की वृत्ति में ऐसे वृत्ति को कहते हैं सियाद आनंदमय उसी को आनंदमय कोष कहते हैं आनंदमय स्याद होता कैसे वो आनंदमय कोष कहते हैं प्रिय आदि गुण का तीन वृत्ति वाला होगा तीन गुण है उसमें प्रिय मोद प्रमोद तीन वृत्ति बनती है सुख के भी तारतम्य भाव है पहले पहले इष्ट पदार्थ का नाम जब सुनाई पड़ता है तो सुख बुद्धि होती है प्रिय बुद्धि बोलते हैं उसको और इष्ट पदार्थ सामने होता है तो पहले से ज्यादा सुख की अनुभूति होगी उसको बोध वृत्ति बोलते हैं और उसका अपने आप में अनुभव करेंगे तो उसमें प्रमोद वृत्ति और ज्यादा हर्ष होता है प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति वाला है आनंदमय कोष श्रेष्ठार्थ लाभोदय कब इसका उदय होता है, है? प्रियमोध प्रमोद का मान आनंदमय कोष का कहते हैं अपना इष्ट विषय का लाभ काल में उसका उदय होता है जागृत और स्वप्न में जब इष्ट विषय अपना सामने होंगे उसके लाभ होगा तो ये वृत्तियां बनती है प्रिय मोह प्रमोद वृत्ति बनती है आनंद भाई का स्वरूप कहा वर्णन कहते हैं ये ये जन्य है कि निष्प्रय कहते हैं प्रयत्न जन्य है, है। निष्प्रयत्न प्रयत्न के भी नहीं होता यह इसके लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं वर्तमान प्रयत्न पहले प्रयत्न किया हो तो अभी हो जाता है पुण्यस्या विभा कृतिनाम कृति क्रिति नाम माने सुकृति नाम जो पुण्यात्मा लोग है ना पहले पुण्य करके बैठे हैं जो पूर्व पूर्वावस्था में जो पुण्य करके बैठे वर्तमान काम नहीं करेगा कृतिनाम माने पुण्यवताम जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके पुण्य अनुभवे विभाती जो पुण्य का जो अनुभव करते हैं ना पुण्य जो पहले किया हुआ था उसके जो अनुभव काल होता है उसमें यह प्रकाशित होता है आनंदमय कोष उनको सुख रूप में पाते हैं जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वो उनका जीवन सुखी होता है वस्तु चाहे हो न हो जैसा भी हो सुखमय जीवन होता है जो पूर्व का पापी होगा कितनी भी संपत्ति है दुखी रहेगा एक के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी मस्त है आनंद आनंदमय और एक के पास बहुत कुछ है फिर भी रो रहा है ऐसा होता है तो यह आनंदमय कोष की अनुभूति उन्हीं को होगी जो पूर्व जन्म में पुण्यकर्मा है पुण्य करके बैठे हैं कहा पुण्य विभाति कृतिनाम कृति कृति कृति वाले को कृति बोलते हैं किया है जिन्होंने उनको कृति बोलते हैं षष्टीय कृतिनामा ने पुण्य जो पुण्य आत्मा लोग हैं उनको अनुभवे विभाति जो पुण्य का फल भोगते है जिस काल में उस काल में प्रकाशित होता है आनंद कोष कि रूप में कहते है? आनंद रूपा स्वयं इस रूप में वो आनंद सुख रूप होकर के वो प्रकाशित होता है उनके लिए पुण्यात्माओं के लिए आनंद रूप स्वयं होकर के प्रकाशित होता है नंदति यत्र साधु युवत मात्र प्रयत्न बिना कहते हैं वर्तमान में कोई प्रयत्न नहीं है वो सुख के लिए विश्वजन्य सुख इसको इस, नहीं मानते हैं। कहते है, तनुभ वृत्त जितने भी तनु शरीरधारी हैं सबके सब, सब प्रयत्न बिना यत्र साधु नृत्य अच्छा आनंदित होते नंदती आनंदित होते हैं जिसमें ये आनंदमय कोष अवस्था में प्राणी मात्र सब के सब आनंदित होते हैं ऐसा आगे कहते हैं जागृत और स्वप्न में आनंदमय कोष का भान तो होता है कम भान हो पाता है किन्तु आनंदमय कोष का स्पष्ट भान सुसुप्ति अवस्था में होता है ये बोलते हैं आगे आनंदमय कोश से सुसुप्त स्फूर्तिक स्वप्न जागर योरी सन्दर्शना आनंदमय कोशुप्त स्फूर्ति स्वप्न जागरिषद इष्ट सन्दर्शना आनंदमय कोश से उत्कटा स्फूर्ति सुषुप्त आनंदमय कोश के जो उत्कट प्रकाश है और सुसुप्ति अवस्था में पाया जाता है वहां सुखी सुख का अनुभव होता है जिसके पूर्व का पापी होगा उसको नींद गोली खाने पर भी निद्रा नहीं आती है गाढ़ निद्रा में जा नहीं पाता उसी के लिए गोली खाता फिर भी नहीं जा पाता किंतु तो एक व्यक्ति को गोली खाए बिना ऐसे बिना जहां पड़ जाता है वहाँ मस्त निद्रा में जाता है ये भी पूर्व जन्म का पुण्य है पूर्व जन्म के पुण्य के बिना वो सुखानुभूति नहीं हो सकती है सुसुप्ति सुख के अनुभव जो करता हो ये भी पूर्व जन्म का पुण्य का फल है पूर्व किया हुआ कर्म का फल है एक व्यक्ति को नहीं होता मुट्ठी भर गोली खाता है फिर भी नहीं किसके लिए खाता है वो सुसुक्त गाढ़ निद्रा में जाने के लिए जा नहीं पाता ऐसी स्थिति है आनंदमय कोष सुसुप्ता स्फूर्ति उत्कटा करते आनंदमय कोष के जो स्पष्टीकरण है ना उत्कट हाँ स्पष्टीकरण सुसुप्ति अवस्था में वहन होता है वो बिना प्रयत्न का है इस जन अभी का प्रयत्न तो है ना प्रयत्न साध्य नहीं है आप कहें कि मैं गाढ़ निद्रा में जाऊं नहीं जा सकते वो पूर्व कर्म के आधार पर जाना होता है वो सुसुक्ति भी किसी को थोड़ी देर होती है किसी को लंबे समय होती है ऐसी भी है पुण्य का ही फल है वो पुण्य का ऐसी बात नहीं है पुण्य का ही फल है तो माने स्वप्न अवस्था ना हो सुसुक्ति अवस्था की बात है एक-एक तो घंटा सोते रहने में स्वप्न देख रहा है कि सुसुप्ति में जा रहा है वो देखना पड़ेगा कहाँ हो रहा है वो वहां दो दो अवस्थाएं होती है ना लंबा जब पड़ जाते हैं तो दो तो अवस्था का अनुभव करते हैं आप वहाँ स्वप्न का भी अनुभूति है और सुसुप्ति का भी है तो स्वप्न वाला नहीं सुसुप्ति वाला जो पुण्य का फल है तो कहते हैं आनंदमय कोश के अनुभूति जो पष्ट अनुभूति जो है ना वो सुशुद्धि अवस्था में है वहाँ कुछ भी विषय नहीं है कुछ भी नहीं है फिर आप सुखी बने हुए होते हैं माने पूर्वकृत पुण्य का फल है अनुभव होता है उसका वहाँ कोई विषय नहीं है जाग्रत स्वप्न में इतने विषय सामने फिर भी रो रहे हैं आप वहां निर्विषेक सुख होता है कोई विषय है ही नहीं सामने तो पुण्य का परिणाम है वो सुख एक तो तमोगुण वृत्ति है ना माने आनंद के प्रतिबिंब से जिसमें स्पर्श है ऐसा तमो वृत्ति है वो उसी को आनंद भाई कोष कहते हैं अज्ञान तो है ना उस काल में वहां से भी ऊपर जाना है आपने आपको तो तुरी अवस्था में पहुंच रहा है वही सब कुछ नहीं है माने ये दो अवस्थाओं की अपेक्षा वो अच्छा अच्छी है जागृत स्वप्न की अपेक्षा ठीक है लड़ाई झगड़ा वहां नहीं है यहां तो लड़ाई झगड़ा है ये नहीं वही अवस्था सर्वोपरि है ये नहीं कह रहे हैं ये तो यह कोष है इससे भी आपको बाहर होना है ये तो पंच कोष में एक कोष है ये तो डॉक्टर जो है उसी में उसी में पहुंच पहुंचा, पहुंचा था उसी में है वो मान पहुंचाना क्या है आपके मन के जो इंद्रियों के साथ संबंध होने पर इधर छूना छाने में मान आपको दर्द होता है पता लगता है अनुभव होता है किन्तु वो मन का संबंध काट देता है डॉक्टर इंद्रियों से मन का संपर्क कट जाता है मैंने ऐसे गोली खिला देने पर मन में बेहोशी पना आ जाती है वो होश आवाज से बाहर हो जाता है मन अब चेरा फाड़ी हो रहा है वो तो इंद्रिय के साथ ऊसा संपर्क नहीं है मन का संपर्क नहीं हुआ मन जागरूक अवस्था में नहीं है तब उसको पता नहीं लगता माने वो मन बेहोश हो जाता वहा और एक कोमा भी बुरसा अवस्था है वहां भी मन की बेहोशीपना है मानिए सुसुप्ति और कोमा में थोड़ा अंतर है लगता तो एक जैसा ही है निश्चेष्ट पड़ जाना कोमा में भी कारण में लीन होगा मन उस समय मन काम नहीं करता कोमा अवस्था में जिसको मूर्छा अवस्था बोलते हैं और सुसुप्ति में भी मन काम नहीं करता मन का काम न करना तो बराबर है किंतु सुसुप्ति को और कोमा को ब्रह्मसूत्र में विचार किया वो जो अर्ध सुसुप्ति कहते हैं कोमा को सुसुप्ति जैसा है किंतु पूर्ण सुसुप्ति नहीं है एक सोया हुआ व्यक्ति के चेहरा और मूर्छित अवस्था वाले व्यक्ति के चेहरे में अंतर पड़ता है अंतर देखा हुआ है पूर्ण सुसुप्ति नहीं है सुसुप्ति की जैसे भान होना बंद है इतना अंश बराबर है वह आवास नहीं है दोनों में बराबर है ठीक अब वो जो सुसुप्ति वाला व्यक्ति होगा उसके मुख प्रसन्न मुद्रा में होगा इसके मुख विकराल में होगा तो कोमा वाले का चार्ज होता है हाँ। और इधर सुप्ती में आख बिल्कुल माने बंदा रहेगी और वहाँ खुली खुली फाड़े फाड़े आंख होगा डर लगता है उसको देख करके माने वही एक भयानक चेहरा दिखाई पड़ता है वहां और यहाँ सौम्य चेहरा दिखाई देता है ये दोनों में अवस्था अंतर है में सौम्य चेहरा दिखाई देगा और शांत भाव में रहेगा और वहां पर देख देख भयंकर चेहरा में हो जाता है माने होश आवाज से बाहर बराबर है ऐसा होता है अब वो सुसुप्ति से उठने के बाद भी जो अनुभव भी अलग अलग प्रकार के अनुभव बताता है व्यक्ति मूर्छा से उठने वाला व्यक्ति बोलता है इतने काल तक मुझे कुछ पता अता पता नहीं रहा बोलता है इतना ही बोलता है और सुसुप्ति से उठने वाला व्यक्ति कहता है मैं आराम से सोया इतने अवस्था तक कुछ अता पता नहीं रहा अतापता नहीं रहा तो दोनों बोला बराबर बोला किंतु यह विशेष बोलता है सुसुप्ति वाला सुखपूर्वक सोया बोलता है वो कभी नहीं बोल सकता है सुखपूर्वक सोया उल्टा क्या पौस्यों? मैंने ऐसे ही मैंने वो बता नहीं पाता है सुखपूर्वक सोया ये अर्थ शब्द नहीं बोल सकता वो कोमा से उठने वाला कितना अंतर होता है दोनों के इतने अंतर है उसको अर्ध सुसुक्ति करके ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया है कोमा को सुसुक्ति के इसके कुछ भेद दिखाई देता है और मन का होश आवाज से परे होना तो बराबर है दोनों में किंतु दो उसको अर्दश उ संज्ञा दी है ये जो मूर्सा अवस्था वो तो डॉक्टर जो करते हो, भी है। हो सकता है माने वहां मन में वो दवाई ऐसी दवाई है मन में असर कर जाता है ऐसी दवाई दे देता है वो जो मन में असर कर जाता है मन होश से बाहर हो जाता है अपने कार्य नहीं कर पाता इतने होता है इतने है वो इंद्रिय के चिराफाड़ी करते समय तो इंद्रिय के साथ मन का संबंध होता तो रोना चिल्लाना शुरू करता तो इंद्रिय के साथ उसका संपर्क हो नहीं पा रहा है माने वो बेहोशी अवस्था में है मन मन और इंद्रिय दोनों के संबंध होने पर हमें अनुभव होता है केवल इंद्रिय काल में अनुभव नहीं होता कभी देखते देखते भी नहीं देखते ऐसी स्थिति हो जाती है वो तो मन में असर करने वाली कोई तत्व देते हैं जिसमें मन में असर हो गया चुपचाप पड़ा रहा जैसे गांजा गांजा पीने वाले कभी वो मन में असर हो जाता है जो नशेबाज जो होते हैं, वो भी एक नशा ही है डॉक्टर जो देता है एक नशा है वो तो मन बेहोशी अवस्था हो जाते, बस पड़े रहते है। ऐसा है। तो कहते हैं ये आनंदमय कोष सुभता स्फूर्ति उत्कटा कहते देखो आनंदमय कोष के बिल्कुल अनुभव करना हो आपको तो सुषुभतिकालीन अवस्था को आनंदमय कोष समझ रहा क्योंकि वहां पर विषय नहीं है आप आनंद में पड़े हुए होते हैं सुख में रहते हैं उत्काल में आप सुख पूर्वक होते हैं तो पूर्व पुण्य का प्रताप है वो वर्तमान में प्रयत्न नहीं है आपके पास ऐसा स्वप्न जागरू और ईषद स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में भी आनंदमय कोश की अनुभूति होती तो थोड़ी सी होती है ईषद मान थोड़ा होता है पूर्ण रूप से नहीं होता पूर्ण रूप से आनंदमय कोष के अनुभव सुसुक्ति में है जागृत स्वप्न जागरू और ईषद इष्ट संदर्शना कहते हैं वो भी कब होगा जागृत अवस्था में शुभ अवस्था में तो आनंदमय कोष की अनुभूति थोड़ी होती है इष्ट पदार्थ के दर्शन पर्सन आदि से होता है माने आप में जो तीन वृत्तियां बन जाती है पहले प्रिय वृत्ति फिर मोद वृत्ति फिर प्रमोद वृत्ति ऐसा माने इष्ट पदार्थ के नाम सुनने पर आपके मन में एक हर्षागार हर, हर वृत्ति होगी इष्ट पदार्थ के नाम सुना अभी सामने भोजन पर आप भूखे हैं भोजन तैयार है कैसने बोल दिया आपके मनोवृत्ति बड़ी खुशियाली मुद्रा में होगी भूखे हैं उसका हाल। अब तब तक अभी तो सुना ही है नाम थोड़ी देर बाद जब सामने भोजन आ जाता है तो पहले वाली वृत्ति से भी उत्कट वृत्ति हो जाएगी सुख में तारतम्य भाव होगा सामने थाली आने पर किंतु तो अब वो गले से निकलने लग जाएंगे तो और ज्यादा हर्ष होगा आपको एक ही विषय में तीन तरह की वृत्ति बनती है प्रिय बोध प्रमोद हल्की फुल्की जो सुखाकार वृत्ति है उसको कहते हैं प्रिय और थोड़ा मध्यम में पहुंचने बाद मोद और उत्कट अवस्था में होने पर प्रमोद ऐसा तीन प्रकार के वृत्ति कभी कभी बनती है विषय के संबंध से दर्शन आदि के द्वारा किंतु जागृत और स्वप्न में ये जो आनंदमय कोश के पूर्ण रूप से अनुभूति नहीं होती वो तो सुसुक्ति में होती है ऐसा कहा अब कहते हैं इसी में रहो फिर ये आनंदमय कोष में रहो क्योंकि पुण्य अनुभव से प्राप्त है इसी में रहो कहते हैं ये भी आत्मा नहीं है ये कहते हैं आगे न एवं परात्मा क्रियाया सोपा कार्येतुक्रियासात सहित सोपाक सुकृत क्रियाया संघात अयम आनंदमय परमात्मा नही ये जो आनंदमय वोष जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये परमात्मा नहीं हो सकता क्यों अज्ञान विशिष्ट अवस्था है केवल अपने आप हो तो वो परमात्मा होता है ये तो तमोमय वृत्ति में सुख का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है ऐसी अवस्था है ये माने अज्ञान है तो यह आनंद में कोश आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता क्यों शोपा अधिक उपाधि युक्त है इसके उपाधि क्या है तमो वृत्ति अज्ञान उपाधि है अज्ञान है इस अवस्था में तो इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता शोपाधिक दूसरा प्रकृति विकाराद जो तो तमो गुण की वृत्ति जो बनती है किसके प्रकृति के विकार है वो ये दूसरा हेतु दिया आत्मा नहीं हो सकता दूसरा तीसरा कार्यत्व हेतु तो सुकृत क्रियाया ये आनंदमय वृत्ति कब बनते कोष कब बनता आनंद वृत्ति कब कहते हैं सुकृत क्रियाया कार्य हेतु कर्मों का कार्य होता ही है किसका पुण्य कर्मों का कार्य है जो कार्य होगा हो वो आत्मा हो नहीं सकता ये भी कार्य है आनंद वय कोष में किसका पुण्यकर्म होगा पुण्यपाप जैसे जागृत अवस्था में भेद करते हैं वैसे स्वप्न में सुसुप्त में भी भेद है एक व्यक्ति जागृत में रोता रोता जीता है एक व्यक्ति आराम से जी रहा है ऐसा देखा जाता है और जब ऐसी स्थिति यदि स्वाभाविक मानेंगे तो या दोनों को रोना चाहिए या दोनों को हंसना चाहिए वहां सुबह शुभ सुब कर्म काम कर रहे हैं वहां एक का पाप कर्म काम कर रहा है जो रो रहा है पहले किया हुआ पाप एक का पुण्यकर्म काम कर रहा है शांत मुद्रा में दिन काट देता है वैसे रात्रि में भी कुछ लोग तो रोते हैं चिल्लाते हैं राजस्व में भी और एक को पता नहीं आराम से रात्रि काट जाता है तो स्वाभाविक तो मान नहीं सकते जब कार्य में तारतम्य है तो कारण में तारतम्य मानना पड़ेगा वो भी पुण्य पाप का वहां भी कार्य दिखाई देता है जो पुण्य आत्मा होगा आराम से निद्रा आ जाएगी और जो पापात्मा होगा निद्रा आएगी नहीं फुलका सेकने की तरह कर लेता रहेगा वहां भी काम कर रहे हैं पुण्य पाप आपके वैसे सुसुप्ति में तो पुण्यात्मा होगे उसी को सुश्रुद्ध में जाने मिलेगा गाढ़ निकलाते पाप ही नहीं जा सकता कितने गोली खा खा करके प्रयत्न कर रहे तब भी नहीं जा पा रहा है माना वर्तमान पाप न हो पहले का है आनंद जन्मों से चल रहा है जन जाने कब का काम कर रहा है माने एक नेचर नहीं कह सकते इनको अगर नेचर मानेंगे तो सबकी स्थिति एक होनी चाहिए जागृत अवस्था में भी भेद है एक व्यक्ति रोता रहता है एक व्यक्ति हंसता रहता है एक के पास बहुत है तब भी रो रहा है एक के पास कुछ भी नहीं फिर मस्त है तो इसको कैसे नेतर मान हो गया आप मित्र नेचर नहीं मान सके इसका कारण है पुण्य पाप जो पुण्य आत्मा होगा जीवन अच्छा होगा उसका जो आत्मा होगा वो जितने भी हो उसको अंत है ही नहीं रोता रहेगा वैसे स्वप्न में वैसे सुसुप्ति में जा ही नहीं पाता पापात्मा गया तब भी थोड़ी देर के लिए कैसे देश पहुंचा तुरंत निर टूट जाएगी पुण्यात्मा होगा उस सुखानुभव करता है पूर्व पुण्य का फल होता है कार्य रूप है पुण्य का कार्य है कहा इसलिए आत्मा नहीं हो सकता आत्मा तो कार्य होता नहीं ये कार्य है पूर्वकृत पुण्यों का फल है ये कार्य है कहा कार्य तो हेतु तो क्रियाया का कर्म क्रिया पुण्य कर्म का कार्य बनता है कौन या आनंद भाई कोष इसलिए लोग अब योगी लोग जो जाते हैं समाधि करके बोलते हैं तो मैंने उसमें योग निद्रा में अगर अज्ञान भी है तो यही सुसुप्ति अवस्था माननी पड़ेगी और अज्ञान से ऊपर है तो समाधि अवस्था मानी जाएगी और कहां पर हैं वो तो वही जाने अगर अज्ञान नहीं है उनके पास केवल अपने आप अप में बैठे हों तो वो समाधि अवस्था मानी जाएगी और अज्ञान साथ में है तो सुसुप्ति मानी जाएगी माने बाह्य जाए। विषयों का कोई चिंतन नहीं है और हम कुमसुम अवस्था में पड़े हों यही तो है सुसुप्ति बाह्य विषयों का चिंतन दो अवस्थाओं में होती है स्वप्न और जागृत में सुसूप्त में ऐसा तो विकार संघात समा तत्वाद का अंत में कहते हैं देखो ये भी विकार का संघात कोटि में ही है हाँ। मानी कार्यकरण संघात के तरफ भी ये भी चला जाता है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता जो विकार के समुदाय है शरीर इंद्रिया आदि विकार के, के तरफ होने के कारण उसी समूह फूल शरीर में आश्रित है आनंद कोष भी इसी में आश्रित है इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता इसी में सब कुछ मान करके साधक न बैठे यहां भी आगे मंजिल है आगे चलना है आपको जो तुरी अवस्था करके बोलते हैं चौथी अवस्था ये तो तृतीय अवस्था है पहली अवस्था जागृत दूसरी हो गया स्वप्न तीसरा हो गया सुसुप्त ये तृतीय अवस्था है आपको यहां से भी एक सीढ़ी आगे चढ़नी है जहां अज्ञान भी ना हो हम ही हम हो वह है आत्माकार प्रति तुरी अवस्था उसको बोलते हैं उसमें जाना है इसलिए ये भी आत्मन सर्तक आगे कहते हैं पंचा कोषेधे युक्ति स्मृति साक्षी नाम नाम नाम नाम साक्षी बोधरूपो बोधरूपो वशिष्यते। वशिष्यते। अन्नमय प्राणमय पंचाकोषाण मनोमय अन्नमकोश विज्ञानमय मनोमयोश आनन्दमय आनंदमयोश पांचों कोषों का श्रुते है युक्तिता निषेध है श्रुति युक्ति के साथ निषेध करने पर श्रुति में निषेध है इनको आत्मा नहीं करके है निषेध है सी श्रुति में तैतरीय श्रुति में है ये पंचकोष की चर्चा तैतरु परिषद में है पंचानशान श्रुते युक्तिता निषेधे श्रुति से निषेध है युक्ति लगा करके तैत परिषद में बहुत इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय आदि में यह आत्मा नहीं हो सकते ऐसा करके निश्चित यह है ये जहां आश्रित है वो होता है आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा अंतिम कोष के पूछ मान प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा जहां आश्रित होगा वो ब्रह्म होता है करके कहा ये कोष ब्रह्म नहीं है ये जहां आश्रित है वो ब्रह्म होता है ऐसा आया हुआ है तो पांच कोषों का श्रुति के द्वारा श्रुति से निषेध है युक्ति लगा करके वहां युक्ति बहुत लगाई हुई है तैतर परिषद में इस कोषों को जानने के लिए तैत पढ़ना पड़ेगा ठीक से आपको जानने के लिए वहां कैत परिषद में जो ब्रह्मबल्ली है उसमें में की चर्चा है तीन बल्ली उसमें शिक्षा बल्ली ब्रह्मबल्ली बृग बल्ली जो बीच वाली बल्ली है ब्रह्मबल्ली उसमें पंचकोषों की चर्चा है तो वो पांच कोषों की श्रुति के द्वारा निषेध होने पर निषेध जो किया जाता है ना कहीं ना कहीं निषेध किया जाता है उसका अधिष्ठान एक होना चाहिए नहीं तो निषेध कर नहीं सकते आप यहां अमुक व्यक्ति नहीं है कहने के लिए यहां एक बच जाता है बचता है ना ऐसा होता है कोई भी निषेध करेंगे तो जब निषेध के अवधि या तो निषेध करता या निषेध को सुनने वाला व्यक्ति बचेगा वहां क्या बचेगा निषेध करने वाला बच जाता है निषेध को जानने वाला बच जाता है साक्षी बचता है वो होता है आत्मा ये पांचों का जो निषेध करने वाला तत्व है ये आत्मा नहीं है ये आत्मा नहीं है ये आत्मा नहीं है कहने वाला जो एक व्यक्ति बचता है वो साक्षी होता है वो आत्मा होता है यही कह रहे हैं यहां पंचानाम अपोषाण निषेधे युक्ति त्रुति के श्रुति से युक्ति लगा करके निषेध करने पर तन निषेध अवधि साक्षी उस निषेध की जो अवधि है जहां इनका निषेध हो रहा है साक्षी जो आत्मा बोध रूपोवशिष है ज्ञान रूप इनको निषेध रूप से जानने वाला बचेगा ना ये नहीं है नही कहने वाला बोध रूप आत्मा अवशेष रह जाता है वही आत्मा होता है मानी पांच कोष में तीन शरीर आ जाते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये पांचों कोषो का निषेध माने तीनों शरीरों का जब निषेध करने पर पंचकोष के माध्यम से किया तीन शरीर का निषेध हुआ है तो निषेध के अवधि रूप से जो साक्षी है वही बचता है वही ज्ञान रूप बचता है वो आत्मा होता है वहां पहुंचना है शारक वो तुरीय अवस्था करके बोलते हैं उसको एक आ, आगे स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्थाक्षी सन् निर्विकारो निरंजन सत्स्वेय स्वात्मशितायत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्थात्री सन् निर्विकारो निरंजन सत्स्वरूप स्विज्ञेय स्वात्म विपस्थित जो अयम आत्मा जो यह आत्मा है कैसा है स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता अपने आप अप जाना जाता वो इसे इंद्रियों के माध्यम से जान योग्य नहीं है और स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण पंच से विलक्षण है वो ये लक्षण वाला नहीं है वो विरुद्ध लक्षण वाला है क्यों ये उससे प्रकाशित हो तो वो स्वयं प्रकाश है ऐसा तत्व है आत्मा अवस्था त्रय साक्षी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था तीनों का साक्षी होता है तीनों के अनुभव करता है अवस्था आत्मा नहीं है अवस्था का साक्षी आत्मा है हर व्यक्ति बोलता है मैं कल सोया ऐसा मैंने स्वप्न देखा मैंने स्वप्न का साक्षी बना वो उसके बाद मैं ऐसे स्थान पर गया अता पता नहीं रहा सुसुप्ति का साक्षी बना वो मैं अभी वही मैं जगा हुआ हूं अभी जागृत में हूं तीनों अवस्था का साक्षी होता है वो आत्मा अवस्था बदल जाते हैं जागृत होता है स्वप्न में खो जाता है स्वप्न वाला जागृत में खो जाता है सुसुप्ति में दोनों खो जाते हैं आत्मा कहीं भी पोता नहीं है तो अवस्था के अनुभव करने वाला आत्मा उसका अभाव नहीं होता तीनों कालो में है तीनों अवस्था के साक्षी है वो ऐसे होते हुए सन सतरूप है वो सन माने सदरूप है और निर्विकारो निरंजन है विकार रही आत्मा में कोई विकार नहीं है और अंजन कहते हैं कालुष्य कालुष्य रहित थे आत्मा जैसे पहले जमाने में माताएं काजल लगाती थी, थी ना काला होता कालुष्य ऐसा नहीं कोई काला नहीं दोष नहीं हुआ निरंजन है आत्मा और सत्स्वरूप वो सतरूप है असदरूप नहीं तो है आत्मा सदा आनंद लिखा है कहा ठीक है सतस्वरूप है सदा आनंद एक सदा आनंद रूप है वो यहां सतरूप कह दिया सतस्वरूप माने त्रिकालात्म सत्यत्व सत पदार्थ का निरूपण यही होता है तीनों कालों में जिसका बाद न हो वो सत होता है अभी भी जिसका बाद न हो हमेशा होता हो वो सत्यता है सविज्ञ स्वात्मत्व न आगे बताते हैं देखो विपस्त माने होता है विद्वान को विपस्त कहते हैं समझदार जो समझदार व्यक्ति होगा उसके तृतीय अंत विपस्थित विद्वानों के द्वारा स्वात्मत्व न सविज्ञ है उस आत्मा को जानना चाहिए अभेद रूप से ये नो आत्मा मैं तो अलग हूं ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा अपने से अभिन्न करके जानना चाहिए स्वात्मत्व न वही आत्मा मई हूं जो आत्मा है वो मई हूं इस रूप से जानना चाहिए हम तु ना जानना चाहिए उस आत्मा को ऐसा कहा स्वात्मा तु अपने रूप से जानना चाहिए वही आत्मा में ऐसा करना चाहिए का। अंजन का जो, तो जो होता था पहले हाथ तो साफ करने की आखिर तो काला तो है ऐसे काली माँ रही बोलना चाहते है काम है, है वो गुण है पहले बनाते थे तो जो बनाते थे क्या काली तो है उसका रूप लेके लेके गुण को लेक नहीं है। माने इसमें कोई कालुष से कालुष्यपना नहीं है ये कहना चाहते हैं आप आगे अब जब ये पंचकोष का वर्णन हुआ आगे बोलते हैं आत्मा को जानना चाहिए भी बोल दिया शिष्य रूप से प्रश्न होता है कि जब पांच कोषो को जब टटोल के देखते हैं हम जब एक विचार दृष्टि को लेकर के ढूंढते हैं तो उससे अतिरिक्त कोई तत्व हमें दिखाई नहीं देता शून्यवाद आएगा उसके आगे शिष्य मुख से प्रश्न होने जा रहा है माने जो कुछ है पंचकोश के भीतर ही जो कुछ है होता है इसके अतिरिक्त कोई आत्मा है ऐसा भासता नहीं है माने अभाव भासता है क्या भाषा का उसके आगे चले पर अभाव भाषा है शून्यवाद माने अभाव कुछ नहीं है शून्यवाद की प्रसक्ति होगी ऐसे प्रश्न है तो इसके उत्तर देंगे नहीं नहीं शून्यवाद नहीं है ये पंचकोष से अतिरिक्त आत्मा है ये सिद्ध करेंगे इसके लिए पहले प्रश्न आत्म स्वरूप विषय प्रश्न है शिष्य मुखे प्रश्न उठाएंगे शिष्य उच विद्या निषिद्धेश कोशे श्वेतेषु पंचसु सर्वा बिना किंचित न पश्याम हे गुरु जेयम किस्वस्ति स्वात्म पश्चिता विद्या कोशेष्वेषु पंचसु सर्वा भांचिश्य धिय किस्वस्ति स्वात्म पश्चिता मैं शिष्य से प्रश्न है यहाँ शिष्य ने कहा हे गुरुदेव हे गु संबोधन हे गुरुदेव पंचसु कोशेश निषिदेश इन पांचों कोषों के निषेध करने पर यह आत्मा नहीं है यह आत्मा नहीं है ऐसा करके बोले निषेध कर दिया पहले अन्नमय कोष का निरूपण होगा कहा यह आत्मा नहीं है फिर प्राणमय कोष के निरूपण में नकार लगा दिया यह आत्मा नहीं है वैसे मनोमय कोष में, में निषेध लगा हुआ है विज्ञानमय कोष में आनंदमय कोष में पांचों में जब निषेध हो गया नकार सब में जोड़ दिया यह आत्मा नहीं ये आत्मा नहीं बोलने पर किस रूप से मिथ्यात्व ये कोष मिथ्या है न होते हुए भाषने वाले होते हैं इसलिए आत्मा नहीं हो सकता करके निषेध किया मिथ्यात्व हेतु के द्वारा तो मिथ्यात्व न कोषेश निषि पंचसु मिथ्यात्व हेतु के द्वारा ये पांचों कोशों के निषेध करने पर माने अन्नमय कोश आत्मा नहीं है विचार से देखा ये ना कि एक तो ऊपर ऊपर बोल देना क्या है कैसे झाका ही नहीं इधर ऐसा चलता है अहते विचार से देखने पर तो ये पांचों कोषों के निषेध होने पर सर्व अभावम बिना किंचित न मुझे तो एक ही दिखता है सबका अभाव दिखाई देता है उसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ नहीं दिखता मेरा अनुभव ऐसा बताता है सर्व सर्वेशा सर्व अभाव सर्वाभाव सबका अभाव माना कोई वस्तु वहां दिखाई नहीं देता पांचों कोषों के मिथ्यात्व तो हेतु के द्वारा पांचों कोषों के निषेध करने पर यह भी आत्मा नहीं ये भी आत्मा नहीं ये भी आत्मा ने यह भी आत्मा नहीं सब निषेध कर दिया पांचों कोषों का जो कुछ यही होते हैं कि अन्न कोश कुश प्राणमय कुछ मनोमय कुछ विज्ञान में कुछ आनंदमय कुछ पिंड में यही पाए जाते हैं अब यह सब निषेध हो गया होने पर हाँ। सर्व अभावम बिना किंचित न पश्यामी अत्र यहां पर इस पिंड में अब मैं टटोलता हूं तो सब के अभाव को छोड़ करके मुझे कुछ नहीं मिलता मैंने कुछ नहीं पाया जाता उस कुछ नहीं पाया जाता ऐसा शिष्य रूप से प्रश्न है मान शून्यवाद की प्रशक्ति जो बौद्धो ने सर्वम शून्यम कहा ना ये यही यही स्थान पर बोला है किंतु इतना पता होना चाहिए जो सबका अभाव के बिना कुछ नहीं जानता हूं कहने वाला तो बचता होगा सर्वम शून्यम नहीं होगा एक व्यक्ति बचेगा वहा कौन जो अभाव रूप से देख रहा है क्या देख रहा है सबका अभाव देखने वाला तो बचेगा ना किन्तु वो ख्याल नहीं आया सर्वम शून्यम माने कोष का विस्तार हो ना हो साधना करने वाले चलते तो इसी लाइन में है ना जब अध्यात्म जगत में कोई चलता है तो पहले फूल शरीर में ममता त्यागेगा अहमता त्यागेगा ये मैं नहीं हूं मैं और कोई हूं फिर सूक्ष्म शरीर में फिर कारण शरीर में साधना चल रही है चलते चलते यहीं पर गाड़ी रुक गई उनकी यहाँ से आगे नहीं पढ़ पाए तो यहीं पर बैठ करके बोल दिया शर्वम शून्यम यहाँ का शब्द है वो माने सुसुप्ति के अनुभूति हो गई वहां कुछ भी विषय दिखा नहीं तो वही से बोला की सर्वम शून्यम जागृत में आकर के बोल दे मैंने बहुत गहराई से देखा कुछ भी नहीं है यह शब्द आया किंतु कुछ भी नहीं है कहने वाला है कि नहीं वहां प्रश्न आएगा कुछ भी नहीं है कहने वाला भी यदि न हो तो यह शब्द बोलने पाएगा क्या सर्वम शून्यम बोल नहीं पाएगा अगर वो व्यक्ति बचा हो तो सब शून्य कैसे हो गया एक तो बच गया ना यही पकड़ते हैं ये जो वेदांति लोग बौद्धों को यहीं पर पकड़ते हैं ऐसा तो शिष्य मुख से प्रश्न हुआ सारा ये पंचकोषों के मिथ्यात्म हेतु के द्वारा निषेध करने पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा नहीं है ये निश्चय करने पर और वहां पर देखा जाता है ये तीन शरीर से अतिरिक्त कुछ पदार्थ दृष्टिगोचर होता नहीं है जो कुछ भी यही है हाँ। तो सर्वाभाव बिना किंचित न पश्यामि अत्र हे गुरु हे गुरुदेव मुझे इस काल में तो यही दिखता है सब का अभाव दिखाई देता है मेरी बुद्धि यही बोलती है कुछ भी नहीं है अतिरिक्त में कुछ दिखता मुझे दिखता नहीं हे गुरुदेव ऐसा प्रश्न आया फिर आपने अभी पूर्व श्लोक में जो कहा था हाँ सभी ज्ञेम कहा था वो आत्मा को जानना चाहिए कहा था कहा बचा आत्मा मुझे तो अभाव रूप दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है विज्ञम क्यों वस्तु अस्थि क्या कौन से वस्तु रह गया वहां विज्ञा वस्तु उस अवस्था में माने सुषुप्ति काल में जाकर के बोलना होता है ये वहां कोई वस्तु दिखता नहीं फिर क्या बिग्यय वस्तु रहेगा वहाँ ये प्रश्न है शिष्य का बिग्ययम क्यों वस्तु अस्थि जो पांचों कोषों का निषेध करने पर तो एक अभाव बाजता है और कुछ नहीं बाजता है विज्ञा वस्तु क्या रहा वहां जानने की वस्तु क्या रहा स्वात्मना अत्र मैंने अभी पूर्वक श्लोक में कहा था विद्वानों को उस वस्तु का ये जानना चाहिए जो आत्मभाव से अपने रूप से जानना चाहिए कहा था वो वस्तु क्या बचेगा वहां ये प्रश्न आया तो इसके उत्तर में अब उत्तर देंगे वस्तु बचता है वहां पांचों कोषों के निषेध करने पर भी कोई वस्तु है उसी में आत्मभाव से जानना चाहिए उसी को जानना चाहिए वस्तु है वहां कैसे है तो दिखाएंगे आप पहले तो प्रश्न का प्रशंसा कर दे तुम्हारे धन्यवाद है अच्छा प्रश्न करते हो पहले तो धन्यवाद देते हैं कोई शिष्य अच्छा प्रश्न कर गुरुजी जी को प्रसन्नता आती है प्रश्न भी अब गलत प्रश्न करता तो माथा ठोकता है प्रश्न सुनने वाला ऐसा भी होता है तो कहते हैं श्री गुरु सत्य मुक्तम तवया विध्वंपुणी विचारणे अहमादिविकास्ते तदभाव अयप्यंत सत्यमुक्तम त्वया निपुणसी विचारणे अहमादिविकास्ते तनु गुरु गुरुजी कहते हैं सत्यमुक्तम त्वया तवया हे विद्वन्न हे बुद्धिमान शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं तुमने ठीक ठीक कहा पांचों कोषों के निषेध करने पर कुछ भी नहीं दिखता करके जो कहा ठीक है कभी पांच कोष दिखाई देते हैं और कभी उसका अभाव दिखाई देता है दो ही दृष्टि होती है ठीक कहा तुमने दृष्टि दो ही होगी या तो भाव रूप में ये दिखेंगे या इनका अभाव बांसेगा यही तो होगा दो ही तो दृष्टि तो बनेगी कभी तो ये शरीर आदि भाषेंगे तो भाव रूप में हो गए कभी इनका अभाव बासेगा तो अभाव रूप में यही दो ही दृष्टि होते हैं ठीक कहा तुमने सत्यम उत्तम त्वया विद्वन हे विद्वान हे बुद्धिमान शिष्य तुमने बिल्कुल सही कहा सत्य माने होता है बिल्कुल सही नहीं होता आधा स्वीकार में होता है सत्य शब्द संस्कृत में जो सत्य शब्द है आधा स्वीकार में होता है या किंतु लगेगा जहां आधा स्वीकार होता है वहां पर किंतु शब्द लगता है मानी पानी फेर दिया जाता है एक घंटा तक कोई वक्तव्य देता है बाद में श्रोता बोलता है आपने ठीक कहा किंतु किंतु लगाने पर वो मान्य होना ऐसा चाहिए ये जो किंतु आदि शब्द है इतने खतरनाक होते हैं बिल्कुल बदल देते हैं प्रसंगों को जो सत्य शब्द है आधा स्वीकार में होता है पूरा स्वीकार नहीं होता धृत मानी पूर्ण सत्य होता है अच्छा ओम आम ऐसे शब्द पूर्ण स्वीकार में प्रयोग होता है सत्य शब्द आधा में होता है इसलिए तो ये जहाँ कथा करते हैं महात्मा लोग पंडित लोग पंजाब की जो वृद्ध वृद्ध माताएं है सत वचन महाराज सत वचन महाराज ये बोलती रहती है आप जो कहा ठीक कहा महाराज सत वचन कर तो ये सत्य शब्द का तो माताएं समझती है अरे करना तो हमने पहले जो किया वही करना है तुम्हारा करना है नहीं तुम ठीक कह रहे हो किन्तु करेंगे हम वही जो करते थे तुम्हारा कहा नहीं करेंगे महात्मा जी कह रहे हैं ऐसा करो तो ऐसा करो वो कहते हैं सत भजन है सत वजन मारा यही तो बोलते हैं ना ये सत्य का ये अपरंग सा हुआ है वो सत तो उनका कहना आएगी हम तुम्हारी कथा सुन रहे हैं किंतु करेंगे हम अपना ही करेंगे तुम ठीक कर रहे हो किंतु किंतु लगाएंगे करेंगे हम अपना ही है? बिल्कुल हो, इतने बुद्धिमान है वो लोग आप पूछिए तो चलो जो भी हो यह सत्य शब्द पूर्ण स्वीकार में नहीं होता क्योंकि शिष्य के वाक्य के अनुमोदन में गुरुजी ने सत्य शब्द का प्रयोग कर दिया शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव पांच कोषों के जब त्याग देते हैं हम विचार से त्यागते हैं तो उसके आगे कोई वस्तु नहीं दिखाई देता ये शिष्य बोल रहा है तो गुरु कहते हैं तुमने ठीक कहा ठीक कहा माने ठीक ही कहा यह अर्थ ठीक कहा नहीं है ठीक ही कहा ऐसा ही लगाना पड़ेगा वहां आधा स्वीकार में सत्य त्वया हो विद्वं निपुणोशी तुम विचार करने में कुशल हो माने कुछ तो विचार किया तुमने वहां तक तो पहुंच गए नहीं तो खाली शब्द में रह जाते हैं पांच कोश से अतिरिक्त अब कहा क्या है पांच कोश क्या है कैसा है कुछ देखा ही नहीं बहुत सारे तो ऐसे होते है लोग कम से कम तुम विचार करते हुए वहां तक तो पहुंच गए बहुत बड़ी बात है ये भी ये भी कम बात नहीं है बहुत बड़ी साधना है बहुत बड़ी साधना के बाद ही वहां पहुंचेगा खाली ऊपर ऊपर बोलना तो ठीक है अलग विषय है पहुंचना एक अलग है कम से कम इतना होना भी कम चीज नहीं है ये इसलिए कहा उसकी प्रशंसा कर दी निपुण उसी विचारणे विचारणे निपुणा असी तुम विचार करने में निपुण हो कुशल हो पांच कोष को निषेध करने पर कुछ वस्तु तु करके तुम तो बोल रहे हो ठीक ही कहा तुमने ठीक कहा नहीं ठीक ही कहा ऐसा होगा अहम आदि विकारास्ते तद अभावोपि अयम वो जो जो पंचकोष अवस्था में तुम्हारे लिए जो भाषा है अहम से लेकर के शरीर आदि तक जो भी तुम्हारे लिए भाषा है वो तुम्हारा ही विकार है तुम्हारे में कल्पित है वो जो अहंकार से लेकर के सोल शरीर तक जो कुछ भाषा है पंचकोष रूप में वो तुम्हारा ही विकार है तुम्हारे में कल्पित है वो अच्छा और तद अभावी अयम अनुम और पश्चात उनका अभाव रूप से जो भाषा है वो भी तुम्हारा विकारी है कल्पित है वो भी भाव भावाभाव दोनों कल्पित है क्या भाव रूप से जानना ये भी कल्पित है और अभाव रूप से भी कल्पित है दोनों कल्पना के साक्षी सत्य होता है वो आत्मा है वो बचता है वहां मैं कुछ नहीं देख रहा हूं कहने वाला बचेगा वो साक्षी सत्य होता है वही आत्मा होता है दो रूप में पदार्थ वास्ते हैं कभी भाव रूप में कभी अभाव रूप में ठीक है किन्तु दोनों को जानने वाले तुम तो बच जाओगे वहां कौन तुम बचोगे ना अभी भाव रूप में ये जागृत आदि वस्था भाष रहे हैं अभी अभाव रूप में भास रहे हैं ऐसा समझ समझोगे ना तो समझने वाला का भी अभाव हो जाएगा क्या वो तो बच जाएगा वही आत्मा है ये कहना चाहेंगे आगे सर्वे ये न अनुभूयते यह स्वयं न अनुभूयते या स्वयं पन वेद ये नुभूय से सर्वे सर्वे ये पंचकोश सबके पंच पूरे के पूरे शब्द से लेना जिसके द्वारा अनुभूत होते हैं जाना जाता है कोई एक तत्व ऐसा तत्व है ये सब ये अन्नमय कोष इतना है इतना प्राणमय कोष है यहाँ विभाग करता है ऐसा जानने वाला इतना अंश विज्ञानमय कोष है इतना अंश मनोमय कोष है इतना अंश आनंदमय कोष है ऐसा विभाग करके जानने वाला जो तत्व हो होगा एक तत्व है यहाँ सर्वे ए न अनुभूत सबके सब जो पंचकोष है अथवा तीन शरीर ले लो अत सारे विषय जितने भी है जिसके द्वारा अनुभूत होते हैं जाने जाते हैं जिस तत्व के द्वारा और यह स्वयं नानुभूयते, और इनके द्वारा ये जो शरीर आदि के द्वारा जिसकी अनुभूति नहीं होती है ये नहीं जानते उसको जो इनको सबको जानता है और ये जिसको नहीं जान सकते हैं ऐसा एक तत्व है यहां शरीर आदि उसको नहीं जान सकते किंतु वो इनको जानता है सर्वे ए न अनुभूंते सबके सब जिसके द्वारा सबके सब, सब पदार्थ शरीर आदि जिसके द्वारा अनुभूत होते हैं या स्वयं न अनुभूत स्वयं वो इनके द्वारा अनुभूत नहीं होगा ऐसा तत्व तो एक है, है।, है वो आत्मा होता है ये कहना चाहते हैं तम आत्मा वेदिदार सबका व्यक्ति जो आत्मा है सबको जानने वाला आत्मा जिसके द्वारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अथवा पंच सब जाना जाता है और उसको जानने वाला कोई तो नहीं होते गृददार ने गोविंद ने कहा आत्मज्ञान के लिए बताओ ना कुछ जानने के लिए बोला विज्ञात आ रहा हमारे के नीजान याद ऐसा करके श्रुत ने कहा सबको जानने वाले को किसे जानोगे क्योंकि जैसे चाकू काटता है कटने युग को काटेगा किसको काटेगा गाजर को काट देगा तो चाकू से कटे कटे जाने वाला जो गाजर है मूली है वो चाकू को काट सकते कि नहीं काट सकते गाजर मूली चाकू को नहीं काट पाएंगे क्यों जिसके द्वारा वो कटे जा रहे हैं वो क्या काटेंगे उसको अग्नि के द्वारा लकड़ी जलती है तो अग्नि के द्वारा जलने वाली लकड़ी अग्नि को नहीं जला सकती अन्य किसी को जलाएगी किंतु अग्नि को नहीं जला सकती वैसे यहां भी जो जिसके द्वारा सभी अनुभूत हो रहे हैं उसका अनुभव कौन करेंगे नहीं कर सकते शरीर आदि के द्वारा अनुभूत नहीं होता स्वयं साक्षी है वो स्वयं प्रकाश है ऐसा आत्मा है कहते हैं सर्वे ए नुभूयते सबके सभी सब जो जागृत आदि अवस्था अथवा पंच जिस शब्द से भी बोलो जिसके द्वारा अनुभूत होते हैं या स्वयं न अनुभूते और स्वयं इनके द्वारा उसकी अनुभूति नहीं होगी जो ऐसा तत्व उसको ढूंढना है तम आत्मानम वेदिदारम विद्धि वो सबका वेदता जो शरीर आदि को जानने वाला तत्व आत्मा उसको तुम जानो कहते जानो महाराज अभी हमें तो नहीं गो रहा है अभी कैसे जाने हमने तो बता दिया अनुभव क्या बताया हमने बता दिया कि पंचकोश का निषेध करने पर शून्य दिखता है कुछ ने अभाव दिखता है कहा कहते हैं अभी बुद्धि और सूक्ष्म करो और पैनी करो धार लगाओ और उसने बुद्धि और पैनी करो बुद्धि को कहते हैं सुसूक्ष्म बुद्धिया अति सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ो उसको क्योंकि जानना तो बुद्धि के पड़ेगा ना माने कभी कभी कहते हैं बुद्धि का विषय नहीं कहते हैं कभी कभी बुद्धि का ही विषय बनाते हैं हमारे पास सबसे उत्कृष्ट साधन बुद्धि है उससे कुछ आई रहे जानना उसी से माने शुद्ध बुद्धि का विषय बन जाता है वृत्ति बनती है फल नहीं है फल व्याप्ति का निषेध करते हैं जहां पर निषेध होता है तो तो माने ब्रह्माकार वृत्ति तो बनानी पड़ेगी आत्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी वो बुद्धि बनाएगी ये कहा अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम उस तत्व को जानो उस आत्मा तत्व को जानो जिसके द्वारा सारे अनुभव में आ जाते हैं और सारे के सारे जिसका अनुभव नहीं कर पाते ऐसा तत्व तो आत्म तत्व तो है सबको जानने वाला तम आत्मान वेदित जो शरीर आदि का ज्ञाता है जो जानने वाला तत्व तो है उसको तुम समझो बुद्धिया सुसूक्ष्म बुद्धि का विशेषण सुसूक्ष्म का अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको पकड़ लो ऐसा कहा आगे कहते हैं भवेत् यदि एनानुभूयते तत्क्षि भवदेनाभूय क्प्यनभूता तब यदि भवे तत्ते कश्याप्य अनुभूता थे साक्षित्व नोपयुजते कते दे देखो आत्मा को जानना बहुत सरल है ऐसा बोलते हैं कोई कठिन नहीं आत्मा को जानना मान स्वयं को जानना दूसरे के जानने के लिए इंद्रियादि की जरूरत पड़ती है अंधा आदमी मकान को नहीं जान पाएगा किन्तु अंधा आदमी भी मैं इसको जान लेता है आधेरे में पूछे कौन है कहता मैं हूं अपने जानना इतना सरल है इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान होना है अन्य के ज्ञान के लिए इंद्रिय चाहिए बहुत कुछ चाहिए प्रकाश आदि लाइट चाहिए इंद्रिय मात्र से भी काम नहीं आधेरे में कोई बैठा हो ज्ञान नहीं होता प्रकाश भी चाहिए किन्तु तो अपने जानना इतना सरल है फिर भी इस तरफ अग्रसर नहीं होता व्यक्ति अपने जानने के लिए कुछ नहीं आधेरे में बोले कौन है कहता मैं हूं बोलता है <laughs> ऐसा कते तत्साक्षिक भवेद यद तत्त यद यद ये न अनुभूय थे जिस जिस इंद्रियों के माध्यम से आप अनुभव करते हैं रूप का अनुभव करते हैं चक्षु के द्वारा यद पदार्थ ये न अनुभूत चक्षु के द्वारा रूप का अनुभव होता है कभी कभी रचना के द्वारा रस का अनुभव होता है कभी घ्रहण के द्वारा गंध का अनुभव होता है न कभी स्रोत के द्वारा शब्द का अनुभव होता है अब एक के द्वारा स्पर्श का शीतोष्ण स्पर्श का अनुभव होता है कभी मन के द्वारा सुख दुख आदि का अनुभव होता है जिस जिस इंद्रियों के द्वारा जो जो पदार्थ अनुभव होते हैं होते हैं किंतु वो जो अनुभव है वो आत्मसाक्षी का है आपके होने पर अनुभव होगा आपके न होने पर इंद्रिया और विषय सब वो अनुभव नहीं होगा आत्मसाक्षी अनुभव है वो चक्षु के द्वारा जब रूप देखा जाता है खाली चक्षु और रूप से काम नहीं चला आपके भी वहां अस्तित्व है तब वो रूप देखा जा रहा है आत्मसाक्षी साक्षी माने मेरी आंख अभी रूप में बैठी हुई है ऐसा ख्याल आपको होता है आप साक्षी हो जाते हैं आत्मसाक्षिकों का जो भी अनुभव आपको विषयों का होता है वहां भी साक्षी रूप से आत्मा स्फुरीत होता है तब तक इंद्रियों के माध्यम से आपको ज्ञान हो रहा है वहां तो आत्मसाक्षी आत्मा ही ना हो तो क्या पता लगेगा ये भी जड़ वो भी जड़ किसको ज्ञान होना वो कौन जानेगा उसको चक्षु भी जड़ रूप भी जड़ क्या पता लगेगा कि ज्ञान का आत्मसाक्षिक ज्ञान होता वैशायिक ज्ञान भी जो होता है आत्मा वहां साक्षी रूप से है विद्यमान है आत्मसाक्षी ज्ञान होता है ये कहा तत्साक्षिक वो आत्मसाक्षिक होता है वो ज्ञान कौन तत्त वह वह ज्ञान यद यद जो जो ज्ञान ये न ये न अनुभूय थे उस, उस इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूत होते हैं जो ज्ञान वो ज्ञान आत्मसाक्षी होता है hmm. कश्यापी अनुभूत अर्थ है साक्षी तुम नुज्यते क्या किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो न जाना हुआ पदार्थ होगा अननुभूत पदार्थ उसका साक्षी नहीं बनता hmm. साक्षी वही है ज्ञात में होता है तो जिस जिससे ज्ञान हो रहा है वो आत्मसाक्षिक होता है ये कहा आत्मा को जानना इतना सरल कोई कठिनाई नहीं विगत आगे असौ भावो साक्षिपो भाव यतस्वेना अतः परम स्वयं पर साक्षात प्रत्यगात्म चेतर असौस्वस्क्षिको भाव यत स्वेनाते अतः परम स्वयं साक्षात् साक्षात्त्यगा न चेतर अतः देखो प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है विषयों के तो साक्षी रूप के आत्मा की स्थिति होगी विषय को जानता है इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ज्ञान हो जाता है आत्मा आत्मा का ज्ञान के लिए कौन साक्षी बनेगा विषयों के ज्ञान काल में तो आत्मा साक्षी ज्ञान हो रहा है आत्मा साक्षी है तो आत्मा ज्ञान में कौन जानता है आत्मा है कि नहीं है? तो कहते हैं असौ बने वो आत्मा स्वसाक्षी कहा स्वयं प्रकाश अपने बारे में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता विषय तो आत्मा की अपेक्षा रखते हैं अपने सिद्धि के लिए ये मकान की सिद्धि नहीं होगी चेतन नहीं होगा तो चेतन सिद्ध कर देगा इस मकान को किंतु चेतन की सिद्धि के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है वो स्वतः सिद्ध है असौ बने आत्मा स्वसाक्षी का अपने साक्षी भी स्वयं होता है वो मैं हूं करके किसी को पूछता तो नहीं कि की महाराज मैं हूं कि नहीं मकान के बारे में गाय घोड़े के बारे में कोई प्रश्न करता महाराज गाय है कि नहीं महाराज पूछता है अपने बारे में कोई पूछने जाएगा महाराज मैं यहां बैठा हूं कि नहीं बैठा हूँ ऐसा पूछेगा तो पागल गएंगे उसको तो। हमें ऐसा ज्ञान होगा मैं हूं ऐसा ज्ञान होगा क्या ज्ञान होगा अपने आप हाँ प्रमाण है अपने लिए यही कहते हैं असू माने आत्मा स्वसाक्षी कह स्वयं साक्षी वाला है वो अन्य साक्षी की जरूरत नहीं विषय तो आत्मा के कारण से सिद्ध होते हैं विषय वो आत्मा साक्षी होते हैं विषय सारे किन्तु आत्मा स्वयं साक्षी वाला है अपने बारे में दूसरे कोई गवाह नहीं लाता साक्ष तो की जरूरत नहीं स्वयं तो मानता मैं हूं असौ स्वाक्ष को भाव अभाव पदार्थ है आत्मा यथा स्वेनानुभूए थे अपने लिए माने ये जो विषयों को तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है आत्मा अनुभव करता है किंतु आत्मा का अनुभव कौन करता है एक प्रश्न होगा आप जैसे मकान एक व्यक्ति देखता है मकान का अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है आत्मा का अनुभव कौन करता है कहते स्वयं अनुभूय है अपने आप ही अनुभव में आता है दूसरे किसी के अनुभूति में नहीं जाता वो अतः इसलिए अस्मात कारण स्वयं साक्षी है वो अपने लिए और अपने द्वारा ही अपने अनुभूति होती है उसको अतः इस कारण से साक्षात् प्रत्यत्मा स्वयं साक्षात् प्रत्येगात्मा परम यह जो प्रत्येगात्मा है अंतरात्मा है ये परमात्मा ही है ना चाहिए तरह परमात्मा से अन्य ये नहीं है ये परमात्मा ही है किंतु उस ऐसी स्थिति में पहुंचने पर ये बुद्धि होने जाए ना कि ये शरीर विशिष्ट लेकर के अहम बोल दे मैं परमात्मा हूं वो तो पापी होगा ये द्वितवादी लोग कुछ ऐसा आक्षेप करते है, पापी हैं ये कहा ये जीव और कहा ईश्वर बोलते मैं भगवान हूं अहम ब्रह्माष्टमी किंतु अगर शरीर विशिष्ट बना करके अहम ब्रह्मास्त में बोलता है बिल्कुल पापी है किंतु यह शास्त्रीय दृष्टि से चल करके पंचकोष से विलक्षण जो आत्म तत्व तो है आ, वहां पर अहम ब्रह्मास्त में बोलता है उसके बड़ा पुण्य आत्मा कोई है ही श्रुति में जहां अहम ब्रह्मास्त में होना वहां पर जाकर के होना है शरीर विशिष्ट अवस्था में अहम ब्रह्मास्त नहीं जाती श्रुति ये उपदेश नहीं होता ऐसा पंचकोषों से पृथक करने के बाद में जो चेतन तत्व की जो स्थिति है वहां ब्रह्म दृष्टि है वो वो ब्रह्म होता है वो ईश्वर बनना तो और अलग है आ, वो अलग है ईश्वर नहीं बनता ना ये ईश्वर माया विशिष्ट वो भी उपाधि विशिष्ट अवस्था है ये अंधकरण विशिष्ट है तो माया विशिष्ट है दोनों उपाधियों को हटाएंगे तो वहां ईश्वरत्व तो भी चला जाएगा या जीवत्व तो भी चला जाएगा तो दोनों चले जाने के वो चेतन ही वो भी चेतन ये भी चेतन होता है वो न ईश्वरत्व वहां वाजेगा न जीवत्व वासेगा वहां ही होता है ऐसे करके बनाते हैं ये कहा समय हो गया यही रखते हैं फिर कर